चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब हैं तो आइए उनसे बात करते हैं कि हमारे युवा साथियों का स्काउट्स और एजुकेशन के साथ जुड़कर वो अपना करियर को कैसे ब्राइट कर सकते हैं कैसे ऑलराउंड हेल्थ प्राप्त कर सकते हैं और समाज में और अपने घर को कैसे उन्नति की ओर ले जा सकते हैं इस विषय पर बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से एस रंदवा जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सर मैं जानना चाहूंगा कि हमारी यूथ अपना करियर को कैसे फ्रेम करे उसके बारे में आपके विचार हाँ ये ऐसा है कि जो स्काउटिंग है जी जी जे बच्चों की पर्सनल डेवलपमेंट के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए और उसका समाज में रहने के लिए बहुत हेल्पफुल होती है एक तो ये बच्चे हैं जो आजकल वो पढ़ाई के बहुत ज़्यादा दबे हुए हैं कभी साइंस कभी मैथ कभी ये वो जो एग्ज़ाम आ गए कभी टर्मिन ट एग्जाम आ गए कभी फाइनल एग्जाम आ गए तो ऐसा ऐसा होता रहता तो ये एक विंडो है जो उनको रिलैक्सेशन के बारे में एक अपॉर्चुनिटी देती है हुँ, हुँ, तो बच्चे बाहर जाते हैं कैंपिंग करते हैं तो वहाँ एक तो उसका लाइफ है जो जैसे एक स्काउट है वो सुबह अमृतवेले जागता है अच्छा मॉर्निंग मॉर्निंग तो मॉर्निंग उठकर पहले प्रेयर करता है एक्सरसाइज करता है अदरवाइज़ हम देखते हैं कि आजकल बच्चों का ट्रेंड है जो लेट उठने का है तो उसको रोकता है जो बच्चे सुबह जल्दी उठ के सुबह से अपना प्रोग्राम पूरा दिनचर्या का बना लेते हैं तो उसी हिसाब से एक्टिविटीज़ होती हैं वे शाम तक चलती हैं तो इसमें ए, उसकी क्लासेज होती हैं उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बात होती है वैल्यूज़ की बात होती है और उसकी उदाहरण साहत सभी मिलकर प्रोग्राम भी करते हैं तो बाद में इसका एक है कल्चरल प्रोग्राम होता है शाम को तो हर हर बच्चा है उसमें पार्टिसिपेट करता है तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी है बच्चों को अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए अपनी जो उनके हाव भाव है कोई कवि है कोई कविता बोलता है कोई अंदर जो है। हाँ, हाँ हाँ तो कला का प्रस्तुतिकरण वो कर सकता है ऐसे ऐसे तो ग्रुप में भी बच्चे काम करते हैं कोई ड्रामा करना है गिद्धा करना भंगड़ा करना है तो नाचते गाते हैं खूब आनंद लेते हैं और फिर सो जाते हैं अगले अगले दिन की दिनचर्या फिर शुरू हो जाती है तो ये जो, जो स्काउटिंग है जो बच्चों की इस अपरचुनिटी के कारण उनकी जो डेवलपमेंट होती है जब वो वापस स्कूल में जाते हैं तो बदले बदले हुए हो होते हैं तो दूसरे बच्चों से शेयर करते हैं कि हम ये ये सीख कर आए हैं गए थे मॉनिटरिंग के लिए थे रॉक क्लाइंबिंग की है हमने जैसे गेम की है वहाँ और हमें ये उनको मिला है तो ये कैंपिंग शुरू होती है पहले इंटर स्कूल होती है फिर देन इंटर डिस्ट्रिक्ट होती है स्टेट लेवल पर होती है फिर इंटर स्टेट होती है और फिर इंटरनेशनल भी होती है अच्छा, अच्छा। हाँ 2015 तो में नेक्स्ट ईयर जापान में जा रहे हैं बच्चे जो अच्छा, अच्छा, के लिए। अच्छा, अच्छा। तो ये बहुत बढ़िया एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अच्छा एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे जैसे कि दसवीं या बारहवीं में या आठवीं से लेकर जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो, वो अगर अपना ये में जुड़ना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या स्कूल का और ये का में, कैसा वो दिनचर्या अपना बना लेस ले? वो ऐसा है की जो हमारा ए, स्टेट हेडक्वार्टर होता है हर स्टेट में होता है जी जी जी पूर पूरे इंडिया में भी और पूर दुनिया में भी है सभी देशों में तो जो स्कूल का हेड है प्रिंसिपल हेडमास्टर है उसने ए, स्टेट हेडक्वार्टर को एक एप्लीकेशन डालनी है कि हम अपने स्कूल में ये यूनिट शुरू करना चाहते हैं अच्छा, अच्छा। तो वो अनुमति दे देते हैं और साथ ही शुरू हो जाता है नहीं। नहीं। उनके दो टीचर एक मेल एक फीमेल टीचर को बेसिक ट्रेनिंग दे दी जाती है कि अपने ये ये बच्चों को समझाना है कराना है शुरू करना है एक यूनिट कैसे खड़ी करनी है तो वहां से उनका जो प्रथम स्पान द्वितीय स्पान एंड तृतीय स्पान वो कैंपिंग शुरू हो जाती है तो फिर आगे आगे बढ़ती है तो इसी से बच्चों के साथ ये जुड़ जाता है जुड़ जाते जो छोटे बच्चे है पांचवी क्लास तक उसको कब बुलबुल बुल बोलते हैं जो लड़के है, उनको कब बोलते हैं लड़कियों को बुलबुल बुल बोलते अच्छा। है अच्छा जो छठी से दसवीं तक है उसको स्काउट और गाइड बोलते है लड़कों को स्काउट लड़कियों को गाइड बोलते हैं है। और जो इससे बड़े है, जो आपने बोला है कि कॉलेज लेवल पर है प्लस टू लेवल पर है तो वो रोवर एंड रेंजर, है। अच्छा, अच्छा। रेंजर हैं लड़के रोवर हैं लड़कियां है हैं तो रेंजरिंग होती है रोवरिंग होती है तो उसकी उस लेवल पर उसकी एक्टिविटी बदल जाती है जैसे मैंने माउंट क्लाइंबिंग रॉक क्लाइंबिंग वगैरह जो बोली तो राफ्टिंग है पानी में जाना है इधर उधर ऐसी एडवेंचरस एक्टिविटीज करते हैं बच्चे और बहुत खूब आनंद लेते हैं उससे उससेलिटी डेवेलप हो जाती है नहीं, नहीं। तो इनका पूरा जो मकसद है वो है सेवा और वैल्यूज। तो बच्चों में बच्चे अच्छे नागरिक बन जाते हैं माता पिता की सेवा से लेकर समाज की सेवा और देश की सेवा तक चले जाते हैं और यहां भी वो सर्विस करते हैं आ, तो वो अलग से होते हैं हुँ, हुँ, हुँ. वो हैजिटेट नहीं करते हेजीटेशन खत्म हो जाती है हुँ. तो बच्चे बड़े सेल्फ कॉन्फिडेंस से हम सेवा करते हैं सर्वस करते हैं और रहते हैं हुँ. उसका जो जीवन जांच है वो भी बड़ी अच्छी तरह सीख जाती है। बहुत ही अच्छी बात आपने बताया मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो सुन रहे हैं युवा साथी जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं करियर ऑप्शन को मैं इसलिए इस बात को सर से जानना चाहा कि ये स्काउटिंग और ये ये चीज़ें जो है ये क्या करता है एक्चुअली में हम लोग अपने लाइफ में अपना करियर बनाना चाहते हैं अच्छा कुछ करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं बेसिक नॉलेज जो चाहिए वो शायद स्काउटिंग गाइडिंग से आता है और वहाँ पर हम लोग अपने आप को देख पाते हैं अपने आप को जान पाते हैं जिससे फिर हम अपना करियर को भी अच्छा बना पाएँगे जी और थोड़ा सा एग्जाम्पल दीजिए कि कोई अच्छे जो आपके यहाँ ट्रेनिंग लिए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स सुनाइए ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे आपके पास लेकिन कुछ एक दो उदाहरण सुनाइए जो बच्चे जो हैं आपके पास आने के बाद अच्छे वेल पोस्ट पे हैं एंड अभी भी देश की सेवा कर रहे हैं ये तो नहीं इनकी तो गिनती नहीं हाँ, है। हाँ इतने बच्चे जैसे बाबा के बच्चे हैं आप समझिए कि जो फर्स्ट चंद्रमा पे गया था जो आदमी नीलाउट अच्छा अच्छा <laughs> तो आप डिस्कवरी पर देखते हैं जी जी जी वो एक आदमी है कोई केक नहीं खा जाता है जी खाता वो वो हमारा इंटरनेशनल कमिश्नर है स्काउटिंग का <laughs> बियर स्का जी, नाम है जी, जी, जी. तो वो वो ऐसे एडवेंचरस एक्टिविटी करते हैं हाँ, हाँ. कैसे रहना है जैसे हम भी एक कैंप लगाते एक दिन लगाते हैं कि आपने बगैर बर्तन से अपना खाना बनाना है बिगैर बर्तन से कोई बर्तन नहीं है, अच्छा, अच्छा, कुछ, नहीं है, है कुछ नहीं है ना ना गैस है कुछ नहीं है आप जंगल में जाओ और एक रात वहां आग में पका कर खाना है कैसे रहना पे और पेड़ पे ऊपर जाकर कैसे चाय बनानी है तो ऐसे ऐसे है आलू आलू भूना है उसको कैसे खाना है और कहाँ तो हाँ, है पूरे विश्व भर में फैले हुए है हुँ. पूरे देश में फैले हुए हैं यही माउंट आबू में राजस्थान का भी एक सेंटर है माउंटर स्काउटिंग का है सभी जगह पर है तो इसमें स्कूल के बच्चे के अलावा अगर कोई दूसरा व्यक्ति जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सिस्टम है बहुत बहुत ही बढ़िया जो आपने सवाल किया है, जी जी। जैसे के है तो रेलवे के रेलवे की स्काउटिंग चलती, चलती है। ऐसे ओपन ग्रुप है ओपन ग्रुप में स्पोर्ट्स क्लब आ जाते हैं नौजवान सभा आ जाती है ऐस ऐसे से लोग जो जिसको मौका नहीं मिला नहीं। लेकिन बाद में पता चला तो वो लोग ओपन ग्रुप में आ जाते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है तो इसके वक वक्त वक विंग है जैसे कल्चरल विंग है तो वो कल्चरल कैंपिंग होती है ऐसे फूड के हैं तो वो फूड की आइटम्स तैयार करते हैं जैसे हम हमारा एक जब जमुरी लगती है ना नेशनल जमुरी तो सभी स्टेट्स अपना अपना खाना बनाती है तो बच्चे कोई नागालैंड के हैं, कोई मेघालय के हैं कोई केरला के हैं कोई पंजाब के हरियाणा के वो सभी अपना अपना खाना दूसरों को खिलाते हैं तो उसे एक तो दूसरा खाना खाने का मजा आता है एक पता चलता है कि वो अपने फूड में भी वो एड कर सकते हैं सही बात ऐसे कोई इवेंट के बारे में बताइए जो हाल ही में अभी रिसेंटली आपने दो में किया हो बच्चों को लेके उस ईवेंट की तैयारी कैसे किया और कैसे परफॉर्मेंस रहा हाँ जैसे आ, अभी कल आज ही अखबारों में आया है कल हमारा जलंधर में जो हमारे बहुत ही मान जोग, जोग मोदी जी ने स्वच्छ भारत का सपना हमें दिखाया है और उसको प्रैक्टिकली हम लागू कर रहे हैं तो कल ही जलंधर में वो ए, पूरे जलंधर के बच्चे इकट्ठे होकर उसके बस स्टैंड पर और जगह जगह पर उनकी सफाई अभियान उन्होंने चलाया है नहीं। नहीं। तो ऐसे पूरे पंजाब में भी हम वो चलाएंगे हाँ वक वक्त तो कॉर्नर में तो हो रहा है लेकिन हम एक एक दिन डिसाइड करके गवर्नमेंट की ओर से पूरे पंजाब में एक एक दिन और फिर बच्चों को उसको रिपीट करने के लिए कहेंगे कि पूरा हमारा स्टेट है जो वो स्वच्छ हो जाए हु, ऐसा ऐसा चलता है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया एंड बहुत ही अच्छा एक कल्पना है विचार है आपका कि एक साथ अगर पूरे ही सरकारी लोग जुड़कर और आपके जो बच्चे हैं वो सारे ही मिलकर एक साथ एक दिन अगर ये काम करते हैं तो बहुत बड़ा एक मोमेंट होगा जी, जी, जी।, जी और फिर इसको साल में एक बार कर लिए तीन महीने में एक बार आप फिर से एक मूवमेंट देते हैं तो बहुत ही अच्छा एक रेवोल्यूशन आ जाएगा सफाई अभियान का जो हम चाहते हैं कि हमारे भारत पूरा स्वच्छ रहें सुंदर रहें ये हमारा सपना जो है वो पूरा हो सकता है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया और भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे एसएस एस से जो चीफ है स्काउट के पंजाब में और हम लोग जैसे कि करियर रिलेटेड कुछ बातें बहुत ही अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे आगे चल के लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा म्यूज़िक उसके बाद फिर से हम आते हैं आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो qadmon mein ho chand sitare junoon ke ho dil mein angare qadmon mein ho chand sitare junoon ke ho dil mein angare na mumkin ko paar de khokar na mumkin ko paar de khokar khoteinge khushiyon ke fawaare nothing is impossible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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे हैं डॉक्टर एस एस रंधवा जी से जो बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और काफ़ी अच्छी बातें वो बता रहे हैं कि स्काउटिंग गाइडिंग के माध्यम से हम अपने पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करते हैं ओवरऑल हमारी जीवन में उसका कैसे प्रजेंटेशन हम लोग करते हैं और कैसे नई नई जगह पर जाकर हम अपने आप को अलग फील करते हैं या अलग फील देते हैं वो सारी बातें हमने सुनी हैं तो आप सभी की तरफ से फिर से एक बार स्वागत है और मैं चाहूँगा कि हमारा ये स्काउट एंड गाइड्स की जो सिस्टम है या जो भी उसमें चीजें सिखाई जाती हैं उसके माध्यम से हम अपने लाइफ में क्या अचीवमेंट कर सकते हैं ऐसा है जो स्काउटिंग है जी ये ओवरऑल डेवलपमेंट देती है बच्चे को हुँ. तो बच्चा शुरू से अगर कब्बुल में आता है फिर स्काउटिंग गाइडी में आता रोवर तो जाता है तो उसका पूरा जीवन स्काउटिंग में ढल जाता है हुँ. तो स्काउटिंग फिर उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट में बहुत काम आती है उसको वक वक्त अपॉर्चुनिटी मिलती है पहले वो कंपटीशन होते हैं उसके कैंप में कंपटीशन है तो वो अपना अपने जो हाव भाव व्यक्त करता है तो उसकी जो स्पीच करने की क्षमता है वो बढ़ जाती है तो जब वो अपने आप को व्यक्त करता है तो उसके जो मेंटल लेवल है वो भी डेवलप होता है कि मैंने कौन से विषय पर क्या बोलना है कैसे कैसे बोलना है क्या है रियलिटी क्या है तो ऐसे वो कॉम्पिटिशन में पड़ता है यही कंपटीशन फिर आगे जाकर वो उनके इंटर डिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं इंटर स्टेट हो जाते हैं फिर वो एक जमहूरी जैसे जनवरी में जमहूरी हो रही है यहीं आपके राजस्थान में अच्छा, अच्छा। जयपुर में तो जयपुर में सभी इंडिया के सभी स्टेट्स के बच्चे आएंगे अच्छा अच्छा तो वहाँ वक वक्त तरह के कॉम्पिटिशन करेंगे वहाँ उनका कल्चरल एक्टिविटीज भी होगी वहाँ उनकी कोई आइटम्स होती हैं एडवेंचरस एक्टिविटीज वो भी होती हैं उसके खाने पकवान की वो भी होती है उसके जो जो बच्चे ना वोकेशनल ए, ए, कुछ प्रोड्यूस कर सकते हैं नहीं, नहीं। जैसे किसी को पंखा कैसे बनाना है या आजकल आज जैसे शूज कैसे बनाने हैं स्टिच कैसे करने हैं स्टिचिंग कैसे करनी है वो लडकियां वैसे वैसे भी हो करती हैं जैसे कवर है आजकल मोबाइल आ गए हैं का मोबाइल का कवर कैसे बनाना है आपने तो वो अपने आप ही बना लेते हैं तो ऐसे ऐसे वोकेशन के जो आइटम्स हैं वो भी वो सीख जाते हैं तो उसमें से कुछ ऐसे मिलते हैं दूसरी स्टेट्स में वो उसको कॉपी कर लेते हैं और अपने जीवन में डाल लेते हैं तो दूसरा आपने जो पूछा कि जो व्यवसाय में जाते हैं कहीं भी नौकरी में के लिए जाते हैं तो जब इंटरव्यू होता है तो वो खुलकर अपने आपको एक्सप्रेस करते हैं वो हेजीटेशन खत्म हो जाती है तो किसी कहीं भी जाए जैसे वो इंटरव्यू में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं फ्रीली वैसे जब काम में लगते हैं तो काम भी बहुत अच्छा करते हैं hmm. दूसरों से उनकी आउटपुट अच्छी होती है तो वो भी खुश होते हैं वो भी खुश होते, hmm. क्ली, होते, होते हैं उनके खुश होते हैं वो सेटिस्फाई होते हैं जैसे बाबा कहते हैं कि आपने जो सबसे पहले तो आपने मुस्कुराहट देनी है ऐसे <laughs> ही स्काउट है आपने कुछ देना है अब लेते नहीं हो आप देवते हो तो लेना नहीं देना है सबसे पहले तो स्माइल देनी है फिर ज्ञान देना है फिर आपके पास जो आपने सीखा है वो वाला जो ज्ञान है आपके पास वो भी उन लोगों को देना दे है कि आप भी हमारे भाई हैं ऐसा आप कर सकते हैं Uh, मुझे लगता है कि आपने जो बातें बताई हैं और ये जो सिस्टम है जैसे कि कोई भी व्यक्ति इस, इस ग्रुप में जुड़ जाता है तो जितना वो कलाएं हैं वो सबकी एक्टिविटीज़ देखता है सीखता है अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाता है और बहुत ही अच्छी तरह से वो हर चीज़ को परफेक्टली सामने प्रेजेंट करता है तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे लगा कि इंटरव्यू फ़ेस करने के लिए बहुत सारे कोर्सेस या फिर उनको जो है ग्रुप में डिस्कशन चलता है कि आपको इंटरव्यू इस तरह से फ़ेस करना है तो उसके लिए कुछ एक हफ्ते भर का प्रोग्राम चलता है उनका और वहाँ जाने के बाद भी फिर भी कहीं कही ना कहीं वो कमी रहती है कि मैं इंटरव्यू में क्या प्रश्न आएगा कैसे बोलूँ क्या करूँ लेकिन अगर हम लोग स्काउट एंड गाइड का जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम है या किसी भी कैंपेन को हम लोग अटेंड कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि कोई भी इंटरव्यू को हम लोग आराम से फेस कर सकते बित्तल हैं बित्तल। है। और एक बात अच्छी लगी मुझे कि जब हम लोग जॉब में जाते हैं तो बॉस के साथ हमारा जमेगा या हमारे कलीग के साथ जम जाएगा हमारा संस्कार मिलेगा या नहीं मिलेगा तो ये सारी चीज़ें भी आ जाती हैं भले हमने पढ़ाई अच्छा किया डिग्री अच्छा किया पोस्ट भी अच्छा है लेकिन फिर भी हमारे सराउंडिंग में हम अच्छा प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं कभी कभी इस वजह से हम लोग नौकरियां बदलते रहते हैं अगर हम लोग ये कैंपियन अटेंड करते हैं स्काउटिंग का तो शायद ये चीज़ें नहीं होगी हमारे साथ में हम लोग जहां भी जाएंगे हम सबको अपने तरीके से चलाना सीख लेंगे या उनके उनकी जो चीज़ें हैं वो समझ उस तरह से हम अपने आप ढल सकते हैं या अपने आप बदल सकते हैं तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे आपने जो बातें बताई हैं और मुझे लगता है कि हमारे युवा साथी जो इस वक्त सुन रहे हैं वो भी समझ रहे होंगे कि ये चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है कई बार हम लोग स्कूलों में ये सारी चीज़ें होती हैं सर आप बता रहे थे कुछ गार्डनिंग ले तो उसकी जो डिग्री लेते हैं डिग्री में वो मार्क्स एड होते हैं तो वो भी अच्छा है सा बिल्कुल, बिल्कुल। जो का तो बच्चों को आमो के आम गुठलियों के दाम वो दो दोनों बातें हो जाती है जी, जी, तो उनके मार्क्स भी अच्छे बन जाते हैं और उसको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है तो जब अपॉर्चुनिटी वो भाग लेते हैं ना वो घर छोड़ते हैं तो स्कूल आते हैं है तो कैंप में आते हैं जब कैंप में आते हैं तो कैंप क्या इंटर डिस्ट्रिक्ट है इंटर स्टेट है कहाँ का है तो वो उसे समझ आता है कि मैं तो बहुत बड़ी फैमिली का एक मेम्बर हूँ मैं मम्मी पापा के परिवार का मेंबर ही नहीं हूँ मेरा तो परिवार बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है ये तो ग्लोबल है ये तो पूरी दुनिया में है तो उसको जो दोस्त मिलते हैं इंटर, इंटर डिस्ट्रिक्ट में दूसरे जिले के जो बच्चे आते हैं उनके साथ उनकी दोस्ती होती है इंटर स्टेट में दूसरी स्टेट का कोई महाराष्ट्र का आता है कोई राजस्थान का आता है कोई मेघालय त्रिपुरा मणिपुरा का आता है तो सभी बच्चे वो एक दूसरे से के दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे की भाषा भी सीखते हैं उसमें हमारा एक प्रोग्राम है कि आपने आप मेघालय के हो तो आपने जो हरियाणा का लड़का है उसको अपनी लैंग्वेज खानी खानी है है उसने उसको है। अच्छा एक गीत उनका सीखना है एक गीत अपना है। <laughs> तो टेक है। टेक। हाँ, कुछ लेते हैं कुछ देते हैं तो हम शेयर करते हैं तो उससे ये और भी बढ़िया ये नेशनल इंटीग्रेशन के लिए हमारे देश की एकजुटता के लिए विजय बहुत काम आता है तो हमें जैसे स्कूल के हमारे दोस्त होते हैं वैसे हमारे हमें महसूस होता है की मेरा एक दोस्त त्रिपुरा में बैठा है मेघालय में बैठा है बहुत ही अच्छी बात है आपने मुझे बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो युवा साथी विद्यार्थी गण सुन रहे हैं तो वो ज़रूर अपने इस सब्जेक्ट में जब भी आप आगे बढ़ते हैं तो ये अपॉर्चुनिटी जब भी आपके पास आती है तो ज़रूर इसका लाभ ले क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है और काफ़ी कुछ हम अपने अंदर बदलाव ला पाते हैं जो चीज़ें हम लोग आम जो रेगुलर पढ़ाई में कर पा नहीं कर पाते हैं वो सारी चीज़ें इस ग्रुप में या कैंपेन में स्काउटिंग का जो भी कैंप आपके नज़दीक में आपके स्कूल के माध्यम से लगता है तो उसको ज़रूर अटेंड कीजिए क्योंकि मैंने देखा कि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है जब भी ये बताया जाता है कि स्काउट का कैंपिंग लगने वाला है या आप इसमें नाम लिखाइए तो सौ बच्चों में से मेरे ख्याल से दस बच्चे ही निकलते हैं तो ऐसा ना हो कि सौ बच्चे अगर इस इन्फॉर्मेशन को सुन रहे हैं तो मेरे ख्याल से अस्सी नब्बे बच्चे जो हैं इन चीज़ों को लेना चाहिए इसके माध्यम से आप अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं बहुत ही अच्छा लगा सर बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया है और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए कि आप इस फील्ड में कैसे आएँ और यहाँ तक कैसे पहुँचें ऐसा है कि जब मैं स्काउट्स को देखता था हाँ हाँ। तो मेरा भी मन था हाँ कि हाँ। मैं वो यूनिफॉर्म पहनूं और ऐसे सल्यूट करूँ वो तीन का ऐसे जी, जी, करते जी। हैं। तो मुझे मौका नहीं मिला हाँ जब हाँ। मैं स्टूडेंट था तो मुझे मौका नहीं मिला तो जब फिर मैं टीचिंग लाइन में आया हाँ हाँ। तो एज ए टीचर मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो फिर वहीं से मैंने छोड़ा नहीं वो एटी से लेकर कितने थर्टी थर्टी फोर हो गए हैं तो आजकल फिर मुझे सेवा का मौका मिला है पूरी स्टेट की सेवा करने का क्योंकि मैं स्टेट का चीफ लोग आए है हमारे बच्चे हजार से ऊपर बच्चे आए हैं तो उनको जो अपरचुनिटी मिली है तो स्काउटिंग की वजह से मिली है और आपने जैसे की अस्सी से इस फील्ड में जुड़े से और अभी तक थर्टी फोर ईयर्स हो गए चौतीस uh, सालों के बीच में कुछ में, बहुत सारे मेमोरीज होंगे लेकिन बहुत अच्छे मेमोरीज आपके लाइफ के आपके इवेंट के थोड़ा सा बताएंगे जी तो. तो जैसे जैसे हम काम करते रहे तो एक तो हमारा मित्रता का घेरा बहुत बढ़ता गया उससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा तो हमने जो पहला पंजाब था जिसमें हिमाचल प्रदेश भी था वहा हमें कुछ जगह मिली थी डोनेट हुई थी उस पंजाब को तो हमने वो डिवेल्प किया अच्छा वो डेवेल्प करने की क्षमता भी इसलिए आई कि हम सभी एक होकर काम करते हैं तो वहाँ ने आ, आ, आज वहाँ एक ऐसा सेंटर है जहाँ 800 लोग रह सकते हैं रह के ट्रेनिंग कर सकते हैं कैंपिंग कर सकते हैं और हम पूरा इन्जॉय करते हैं और हम दूसरी स्टेट्स को भी इन्वाइट करते हैं वहाँ कि आए और वहाँ कैंपिंग करें क्या हाँ जी तो उसके शिमला के साथ है शेल नाम का एक गाँव है वहाँ हमने वो वो डेवेल्प किया है ट्रेनिंग सेंटर तो हमें बहुत अच्छा लगता है तो वो आने वाली पीढ़ियां उसको यूज करेंगी हमें बहुत ली है <laughs> हम तो चले जाएंगे जी लेकिन जी। आने वाले समय के लिए बहुत बच्चे बहुत टीचर बहुत स्टेट उसको अपॉर्चुनिटी का उसका फायदा उठाएंगे लाभ उठाएंगे वहाँ ट्रेनिंग लेंगे रहेंगे नेचर को एन्जॉय करेंगे उसके एक तरफ तो एक झरना बह रहा है नदी बह रही है और वहाँ बिल्कुल पीसफुल ट्रैक्वालिटी है या तो पानी की झरने की आवाज सुनती है जब पंछियों की चहचहाट मिलती है जब पत्तों की सरसराहट मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है क्या बात है क्या बात है <laughs> अभी तो मेरा भी दिल में इच्छा हो रहा है कि मैं भी वहाँ जाऊँ <laughs> <laughs> uh, सर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आपने अपने लाइफ में कुछ ऐसा किया है जिसके वजह से आपको संतोष है सुकून है हाँ। कि आने वाले पीढ़ी भी इन चीज़ों को अनुभव करेंगे और बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि हमारे यूथ इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो युवाओं को अपने करियर में अच्छा करने के लिए क्या सोच रखनी चाहिए सबसे पहले तो कलेरिटी होनी चाहिए मन में तो मन में कलैरिटी है कि मैंने क्या करना है जब मुझे परमात्मा ने मौका दिया है जन्म दिया है यहाँ आने का पढ़ने का स्कूलिंग का तो अब मैं क्या करूँ जो मैं करूँ वो सोसाइटी के काम आए यहाँ भी मुझे कैसी भी नौकरी मिले कैसी भी अपॉर्चुनिटी मिले सेवा की तो मैं सेवा अपने तन मन धन से करूँ और सोसाइटी के लिए मैं जो कर सकता हूँ वो करूँ ऐसी तमन्ना तो है अच्छा। चलिए अच्छा आ, हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ टेंशन आता है तो आप अपने टेंशन को रिलीज कैसे करते हैं टेंशन को खत्म कैसे करते हैं जी, जी। तो वो तो है ही है जी टेंशन तो आ, कभी भी ए, लोगों का खड़ा नहीं छोड़ती जी जी जैसे ने बताया कि आप जहां भी बाहर जाते हो तो माया आपका आ, सामने आती है और आपके काम में विघन भी, डालती, डालती है तो विघिन डालना ही टेंशन है तो जब हम भी काम करते हैं तो बहुत लोग विघन डालते हैं जो लोग चाहते हैं कि नहीं ये मुझे करना चाहिए और मैं इसको ऐसे करूंगा इसका पर्सनल प्रॉफिट मैं इस, इस इसे ले लूं तो हम नहीं चाहते हम रहते हैं कि ये बच्चों का काम है स्टूडेंट्स का काम है हमारी स्टेट का काम है हमारे देश का काम है इसमें ऐसा वैसा कुछ नहीं होना चाहिए तो हम वो टेंशन को हम जब हम हम सीधे होते हैं हमारा मन साफ़ होता है तो हम फिर टेंशन नहीं मानते अगर कोई देता है तो हम देखेंगे भैया हम हम चल रहे हैं आप कोशिश करो हम अपना कोशिश करते हैं आप अपनी कोशिश करते रहो तो आखिरी जीत हमारी होती है तो ऐसा है टेंशन आप, फिर बाबा ने योग के बारे में बताया है योग करते हैं मन से क्लैरिटी होनी चाहिए आप क्या कर रहे हैं वो सेटिसफाई हैं आप तो फिर हम टेंशन हमें कुछ नहीं करती बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि हम अपने लक्ष्य की ओर बहुत ही अच्छी तरह से चलते रहें चाहे कुछ भी विघ्न आगे पीछे लोगों का या किसी भी तरह का जो प्रॉब्लम्स है वो सामने आते हैं लेकिन उनको न देखते हुए हम अपने रास्ते सीधा चलते रहें मन साफ़ रखें तो सब कुछ आसान हो जाता है ये आपका भाव था बहुत ही अच्छा लगा बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बातें आपने बात बताया अपने लाइफ के बारे में स्काउटिंग के बारे में और हमारे युवा साथियों को काफ़ी अच्छी बातें आपने सुनाई हैं तो इसीलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आप सुन रहे हैं रेडियो माधुबन सुनते रहो मस्कराते रहोड़ तेरे मुंह खंड ले जा आंदिया, आंदिया। ये छोटी सी जिंदगी घर आजा पर देसी तेरी मेरी ओ घर आजा पर देसी के तेरी मेरी एक गीतों का हो छम छम करता आया मौसम प्यार के गीतों का रास्ते पे अखियां रास्ता देखें बिछड़े मी का परदेसी के तेरी मेरी एक सिंदड़ी